रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक भाग अग्रवाल ने पर्यावरण के मुद्दे पर एक पाक्षिक पत्रिका पाक्षिकाउन टू एथ की शुरुआत भी की इसमें गोबर टाइम्स शीर्षक से बच्चों की सुंदर लघु पत्रिका भी है सी ने अक्सर बड़े-बड़े कंपनियों की मनमानी के खिलाफ ऊंची आवाज उठाई है और सरकार को सही नियम कानून बनाने और उन्हें लागू करने के लिए बाज किया है अनिल अग्रवाल द्वारा स्थापित सी ने एक स्वतंत्र पर्यावरण प्रहरी की हैसियत से सार्वजनिक हितों के लिए बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है अग्रवाल 1990 में प्रकाशित पुस्तिका ग्लोबल वार्मिंग इन एन वर्ल्ड यानी एक आसमान दुनिया में वैश्विक ऊष्मीकरण के एक सह थे इसमें उन्होंने दिखाया कि गरीबों की आजीविका से जुड़े उत्सर्जन जैसे धान के खेतों से का उत्सर्जन धनी देशों की विरासता के लिए उत्सर्जन यानी उनके सैन्य वाहन और अन्य की जहरीली गैसों से सर्वदा भिन्न है पश्चिम के मुल्कों ने प्रदूषणकर्ताओं को पुरस्कृत किया और उसके भुक्तभोगियों को दोषी ठहराया पश्चिमी देश हमेशा भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोषी ठहराते हैं और उन्हें पर्यावरण स्वच्छता के लिए काम करने की हिदायत देते हैं अग्रवाल ने इसे पर्यावरणीय उपनिवेशवाद निवेश दिया और पश्चिमी देशों से ग्रीनहाउस ग्रीनहाउस गैसें करने करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार का आग्रह किया। और वायुमंडल द्वारा गैसों की कुल मात्रा को कम कर देने की क्षमता को कार्बन सिंक कहते हैं उनके अनुसार प्रत्येक देश द्वारा वर्तमान में उत्सर्जित की जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के अनुपात में कार्बन सिंक को विभाजित करना मूर्खतापूर्ण है। करनावाल के अनुसार न्यायपूर्ण पद्धति में में दुनिया के हर इंसान को कार्बन सिंक में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए अग्रवाल को अपने विलक्षण काम के लिए अनेक पुरस्कार मिले आईआईटी कानपुर ने उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया में राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम ने उन्हें ग्लोबल रेल ऑफ सतासी में सम्मानित किया भारत सरकार ने पर्यावरण एवं विकास पर उनके कार्य के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया 20 साल से भी ज्यादा अरसे तक अग्रवाल भारत के सर्वाधिक मुखर एवं प्रभावशाली पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता रहे। उनमें वैज्ञानिक अध्ययन के परिणामों को पढ़कर उन्हें सरल स्पष्ट शब्दों में बयान करने की विलक्षण क्षमता थी वे पर्यावरण की ज्वलंत समस्याओं को न केवल जनता के बीच उठाते थे, बल्कि का जोर लगाकर उनका न्याय संगत, संगत हल भी खोजते थे उनका न्याय संगत हल भी खोजते थे अग्रवाल दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे एक लंबे काल तक वे बीमारियों से जूझते रहे शुरुआत में पुराने दमे से और फिर 1994 के बाद एक दुर्लभतम कैंसर से जिसका असर मस्तिष्क और पर पर होता है अंतिम दिनों में पलंग लेटे लेटे भी उन्होंने अपने आखिरी अभियान की योजना बनाई और उसे कार्यान्वित किया 2 जनवरी 2002 को चौवन वर्ष की अल्पायु में देहरादून में उनका देहांत हुआ यहाँ तक रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक नामक यह पुस्तक समाप्त है